से गुरु चरण में अनंत दंडवत नती ज्ञापन करते हुए पूर्वजों गुरु वर्गों तथा तो गुरु परंपरा की चरण में अनंत दंडवत नति ज्ञापन करते हुए सभा में उपस्थित श्री सागर महाराज जी का चरण वंदना करते हुए सभा में उपस्थित ब्रह्मचार्य विंदो सत्य मंदिर मातृ मंदिर सब कोई को यथा यज्ञ अभिवादन करते हुए सब कोई के हार्दिक कृपा प्रार्थना लेकर आज यंगा जी का सन्निधि पुण्य पावन सन्निधि में हरिद्वार शंकर जी का क्षेत्र है हरि कीर्तन हरि कथा का पावन अवसर मिला है सत्संग का वहाने से अपने को पवित्र करने का प्रचेष्टा है सती देवी का भी मंदिर बगल में ही इनके भी चरण वंदना करते हुए कृपा हेतु तो की कृपा प्रसाण करता हूँ वंदे गुरुपद दम भक्त बिंद साम श्रीचैत प्रभु वंदे नीता नंद सहोदित श्रीनंद नंदन नंद वंदे राधि का चरणोदय गोपीजन सामूतम बिंदव मनोहर वंछाक्य पास व्यवश अतिदान पावने वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लिर यतमह वंदे परमांदमाधव बृंदाई तुलसीदे वैपिया वैकेश स्न भक्तिपदे देवी सत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चरतम देवी सरस्वती जयो मुदीरे संकर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी अत्र प्रकाशने गुभक्ति भक्ति प्रमदा ख जगोर दैयम सदा पिभवनमीष्ट तेथास तेथास्प भीरु तम शरण्यम भीताति हम पनुतपालीपूत वंदे महापुरुषते चरणिंद स्त्यक्ताजुस्तुरेपी तरजक्षीं धर्मीर्जवचसा जगगादीत वधाद वंदे महापुरशते चरनांदुस्त सुरक्षी तराज्जलक्ष्यं धर्मी अर्जवचा जरण्यम मेकदीत वधा बद वंदे महापुरश ते चरण जत्दलखचंदम छटाया विस्फुजित किधु स्वदर्श पूर्णनुराग्र सगर सारमूर्ति साराधिका मि कदा कृपा कौज श्री कृष्णचैतन्य ही गौरव भक्त गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे आजानु लंबित भुजौ कनका बदत संकेतनिकर कमलायुताक्ष विषाबर द्विजर पालो वंदे जगत करो करुणा बतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रा वदने लक्षसी यस्ते हृदय संब तिंग नमा गे तव पाद पंकज सुरासुरवि दिव्यूप भक्तिं मुक्ति मुक्ति द्यं भावानूपे न सदा नंगातरंग रमणीय जटाकलापं गौरीशी तवाम भाग नारायणो ियमंग मदापार बाननसी उलपति भजबीश्वनाथ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रा सर्व काम, काम वा वोक्षकाम उदार दी तीव्रेन भक्तिगेन जजेतपुरष सर्व काम वा व मोक्ष काम उदार दी तीव्रेन जजे जजेतपुरष पर सिसिलो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी को पूछा गया था जब प्रभुपात वाद्यू मीन बाय डिवोशन भक्ति किसको बोला जाता है पौपा जी ने बताए जे अपना सब कुछ तन मन धन लगा कर भगवान का सेवा करना ही भक्ति अपना तन मन धन सब कुछ भगवान का चरण में अर्पण करके भगवान का सेवा करना ही भक्ति समस्त इंद्रियो वर्गो जितने हैं सब अपना अपना हिसाब से चलते हैं कर्ता अपना बस में नहीं ले पाते इंद्रियों को बस में लाना संभव नहीं हो पाता इसीलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बताएं मन के मन को बस में लाना मुश्किल है इंद्रियों को बस में लाना मुश्किल है लेकिन आप बताते हो कि मन के मन को बस में लाओ मन को बस में लाए तो प्रलिमिनरी सब कुछ समाधान हो गया क्योंकि तमाम शास्त्रों का फंडामेंटल जो चीज है पहला प्राइमरी जो विषय है भागवत में भी बताया मन को जय करना मनो एवं मनुस्वानम करणम बंधनम अक्षयो मन को बस में लाए तो सोचो कि आधा कम हो गया मन बस में आया तो भजन करने का व्यवस्था हो जाएगा मन बस में नहीं है इंद्रियो अपना बातें सुनते नहीं है ई स्वय हम इस अवस्था में हम भजन कर लेंगे इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल संभव नहीं काल एक बात को उठाया था लेकिन व्याख्या नहीं कर पाए ब्रह्मा जी ने अपना पोता प्रिय के पास आए मनुपुत्र प्रियव्रत है मनुजी का पुत्र है पुत्रों को मनुजी ने बताए तो राज सिंहासन गद्दी पे बैठ जाओ लेकिन प्रियव्रतो ने बताए देखो हमारा वस का काम नहीं हम तो भजन करने के लिए चले जाएंगे हम बैठेंगे नहीं हमारे सब दुनियादारी का चीज का दरकार है नहीं इसमें क्या जलन है क्या है हम जानते हैं तो ये माने नहीं जंगल में चले गए और इस समय मनु जी महाराज ब्रह्मा जी का पास प्रार्थना किए देखो आपका पोता कोई हमारा बात मानते नहीं है वो भजन करने के लिए चले गए ये बुद्धिमान है हम आपका आदेश मानते हुए सिंहासन में बैठे थे आपका आदेश पाल आदेश पालन किए थे इस अवस्था में आप थोड़ा मेरा साथ जाए तो उसको मनाएं तो हम उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे ब्रह्मा जी ने मनु का साथ चले गए भक्ति राज्य का जिसका जाने माने मशहूर जिनके नाम छोड़कर शस्त्रों में कुछ सोचा ही नहीं जाता इनके नाम है भक्ति राज्य का जो आचार्य है नारद जी महाराज नारद जी महाराज प्रियव्रतों का पास पहुँचे और उसको भक्ति का बारे में सुंदर उपदेश देना शुरू कर दिए इसी अवस्था में ब्रह्मा जी मनु को लेकर उधर पहुँचे कि इतने में वो लोग देख लिए कि ब्रह्मा जी अवतरण कर रहे हैं ऊपर से चारों ओर रोशनी इतना विकिरण उद्भाषित हो चुके कि नजर को खींचने का व्यवस्था भले कहाँ से इतना रौनक इतना रोशनी आए तो देखे ब्रह्मा जी उतर रहे हैं नारद जी महाराज प्रिय सारे उठकर खड़ा हो गए और सामने आए तो साष्टांग दंडवत किए और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए ब्रह्मा जी ने बताएं क्या आप इधर आ गए हो मेरा ऊपर ठाकुर जी का आदेश है इसलिए मैं इस दुनिया का जितना सारे सृष्टि का विषय इसका सेवा लेकर मैं व्यस्त हूँ ये भी ठाकुर जी का ही सेवा है अपना मनमानी कुछ नहीं किए ठाकुर जी ने आदेश किए चतुश्लोकी भागवत का अंतिम जो श्लोक है उसमें बताए ये तत्मत समातिष्ट परमेण समाधिना ये श्लोक जो है ये श्लोक के द्वारा भगवान का आशीर्वाद है ब्रह्मा जी का ऊपर ए तत्म मतन समातिष्ट परमेण समाधिना ये मत को आप हृदय से गोहन करते हुए आप सृष्टि का विषय में जो सेवा है उस करते रहोगे तो आपके लिए कोई मुसीबत नहीं आएगा ये मेरा आशीर्वाद रहा भगवान का साक्षात आशीर्वाद है ब्रह्मा जी का ऊपर ब्रह्मा जी का आदेश पालन करते हुए मनुजी महाराज भी ऐसा पालन किए और देखो तुम आदेश पालन करने के लिए तैयार नहीं हो भगवत भजन करने के लिए चले आए लेकिन एक बात सोच समझ लो ये इसका इंद्रिय और मन अपना बस में नहीं है वो कहीं भी रहे हिमालय का गुफा में रहे या वृंदावन का जमुना का किनारे रहे कहीं भी रहे इसका लिए तो भजन संभव नहीं है कई भी वो रहले, लेकिन भजन करना इसके लिए संभव नहीं है लेकिन मन और इंद्रियों अगर बस में आए तो कई भी आप रह लो गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा आपका भजन तो बनते रहेगा नहीं तो आप जंगल में आ भी क्या करोगे कोई तो फायदा नहीं बड़ा सुंदर उपदेश किए इसके बाद मनुजी महाराज और ब्रह्मा उनको वापस ले आए और गद्दी पर बैठाए ऐसा प्रसंग आता है जिसका मन अर इंद्रिय वश में नहीं है उसके लिए भजन संभव नहीं है यह शास्त्रों का एकदम फंडामेंटल चीज है भजन मार्ग का सबसे बड़ा प्रसंग ये है भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी ये उपदेश किए अर्जुन ने बताए जो मन को वश में लाना असंभव है असंशयम ये जो मनम है इसको वश में लाना संभव नहीं है भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिए असंशय महा बाहो मनो नि, निग्रह चलम अभ्यासन तु कंतीय वैराग्य गृहते चंचल हिम मनम कृष्ण बलवदीर प्रमा बलवद्दीर तह नि मे वायव सुदुष्कर इसको निग्रह करना कंट्रोल में नाला टू गेट कंट्रोल ओवर योर माइंड क्वाइट इम्पॉसिबल संभव नहीं लेकिन भगवान से कृष्ण उत्तर देते हैं हां हम मानते हैं वायु रिव सुहा बहती हुई वायु को किसी का हिम्मत है कि उसको पकड़ के धर ले संभव नहीं ऐसे मन को हुई मन को भी बस में लाना संभव नहीं है लेकिन अभ्यासे न तो कंती गिणा चौधरी होते तुम अगर अभ्यास करते चलो तो मन आज नहीं तो काल आपका बस में आ जाएगा ये जो अभ्यास का बात अभी आया है ये अभ्यास कौन सी अभ्यास वाट काइंड ऑफ प्रैक्टिस यू मीन किस तरह का प्रैक्टिस सब बताते हो इसका बारे में खुल्ला में खुल्ला उत्तर ये है कि भक्ति योग का आचार्य जो जो है भक्ति मार्ग का इन आचार्यों का अनुगत् में ये जो अभ्यास योग होता है अभ्यास योग भी अपना मनमानी नहीं होता अगर किसी ने बोले कि महाराज हम अभ्यास कर लेंगे अपने आप हाँ, होगा नहीं अभ्यास योग भी सामन साट रेगुलेशन है प्रिंसिपल्स हैं। इसके अलावा आप अभ्यास योग में प्रतिष्ठित हो जाओगे ये संभावना है भक्ति योग में अभ्यास योग गीता में सब आया है जहा भगवत भगवत जी गीता जहाँ अपना उपदेश को समाप्त करते हैं भागवत जी गीता का उपदेश जहाँ समाप्त होते हैं वहां सी गौड़ी दर्शन का भजन का जो शुरुआत होता है गीता में फाइनल टीचिंग्स जो है अल्टीमेटली जो जहाँ बोल के उपदेश को विराम दिया गया वो आप जानते हो सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम भजो अहम तम सर्व पापीभ्यो मोक्षयी श्यामी माँ यही है गीता का अंतिम उपदेश बट इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर गौरी दर्शन गौरी भजन में ये शुरुआत है शरणागति के बिना गौरी दर्शन में गौरी भजन में एंट्री नहीं मिलता है ये सबसे बड़ा चीज सुनने का चीज है जहां गीता खत्म कर देते हैं वहां से गौड़ो भजन का स्टार्टिंग पॉइंट एंट्री होगा ही नहीं गौरी दर्शन में गौरी भजन में जब तक वो शरणागत नहीं हुआ सबसे बड़ा चीज ये है भजन का नाम भक्ति का नाम बाजार में बहुत सारे चीज बहुत सारे चीजें चलते रहते हैं आम आदमी को पता नहीं कि क्या भजन है क्या नहीं है वो लोग बेचारा क्या करे जैसा संग ऐसा ही रंग चढ़ गया जैसा संग होता है ऐसा ही रंग चढ़ता है अपना जो चरित्र अपना जो व्यवहार अपना जो संस्कार इसका मूल में ही है संग सच्चिदानंद भक्त विनोद ठाकुर जी ने सुंदर बताया हमारा बड़ा इच्छा है गौरिया मठ का क्या स्पेशलिटी है वोरिया मठ कैन डू फॉर यू लेकिन समय इतना अल्प है और श्रोताओं में सुनने वाला भी नहीं है ऐसा टकटकी लगा के सुनेंगे इतना पेशेंसी भी नहीं है इसलिए गोरियो मटका स्पेशलिटी के बारे में थोड़ा थोड़ा कभी कभी टच कर देते हैं लेकिन पूरा बताने का समय नहीं होता भजन के नाम बाजार में बहुत सारे चीज़ चलते रहते हैं आम आदमी को क्या पता है कुछ भी हुआ तो मान लिया भले यही भक्ति है जब किसी का सौभाग्य का उदय होता है सौभाग्य बोलने से हम बड़ा भारी पैसा मिला वरा व्यवस्था हो गया ये हम सौभाग्य का परिभाषा वास्तव नहीं है सौभाग्य का परिभाषा है भक्ति प्राप्ति करना वास्तव संपत्ति भक्ति है भक्ति छोड़ के दुनिया का जो संपत्ति अब मानते हो वो वास्तव संपत्ति है नहीं इसका प्रमाण हम दे देंगे फिर भी बातें उठा तो दो एक पॉइंट कह देते हैं एक जेल का अंदर जो कैदी रहते हैं जितना सारे वो किसी कैदी को बोलो आप कैसे हैं तो क्या उत्तर देगा ये दुनिया में जन्म लेने का बाद ये संसार जेल जो है दुर्गा मतलब है दुर्गो दुर्गा मतलब दुर्गो तुमको कैद करके रखा है देवी जी का काम ये है इसका हमारा रहते हुए भले कोई पूछे कि कैसे हो महाराज तो क्या उत्तर देगा सिलाबामुंग सिं मारा सुंदर बोलते थे जेल का अंदर बहुत सारे कैदी रहते हैं सश्रम कारादंड किसी का है सब एक ही साथ खाते पीते हैं लाइन लगाकर काम करते हैं बारह साल रहते हुए वो आपस में इतना दोस्ती हो गया कि एक दूसरे के लिए इतना प्यार हो गया बड़ा वाह बा। हाँ महाराज ओसुर लोगों में भी प्यार होता है हिरण्य आंसू बहाते हैं बच्चा को गोदी में लेकर ये कोई झूठा नहीं शेर है जंगल में उसका भी थोड़ा प्रीति होता है बच्चा के ऊपर तो प्रेम प्रीति उसका एक एक किस्म का वैरायटी होते हैं सच्चा नहीं है जगत का प्रीति प्रेम फिर भी है कुछ तो है जिसके द्वारा ये संसार चल रहे हैं सम काइंड ऑफ बाइंडिंग एनर्जीज दे कैसा बंधन है कि आप घर का बाहर जा नहीं सकते हो बीवी बच्चा छोड़ कर कहीं भी जाओ पंद्रह दिन के लिए ऑफिस का काम में फिर घूम फिर कर उसी घर में आपका आने के लिए बड़ा इच्छा होता है किस किस्म का बंधन है महाराज इसमें तो को ना रस्सी है ना तो सीकल है चेन है कुछ नहीं है फिर भी ये बंधन सबसे बड़ा बंधन है प्रहलाद महाराज जी कहते हुए सुंदर बताया देखो जब इतना परिश्रम करके आदमी घर में आते हैं तो नन्हे मुन्ने बच्चा अगर बोले बाबा बाबा बाप बा कहके आपका सामने दौड़े आ देखो अभी हो गया सैंपल दे दिया इसके द्वारा पिता का जो परिश्रम इतना आन, इतना परिश्रम इतना कष्ट सारे लगता है कि लाघव हो गया ही फील दट आई एम नॉट टायर्ड हमारा कोई कष्ट नहीं है बच्चा को गोदी में ले लिया प्रहलाद महाराज इसी बात को बढ़ाते हुए बोले कलाक्षरान अनुरक्त धिया बच्चा बाबा बाब्ब बाब बा, ममा मम्मा कहते हैं। तो कलाक्षरानम अनुरक्त धिया इसमें इतना अनुराग चढ़ते हैं इतना दिल का इमोशन आता है कि मत पूछो बट वन पॉइंट इज दैट इमोशन इज नॉट डिवोशन इमोशन को कभी डिवोशन नहीं बोले जाता पहुपा जी ने उत्तर दिया था वट यू मीन बाई डिवोशन पहुपा जी ने बोले भक्ति इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ योर श्योल भक्ति इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ योर श्योल आपका अंदर में जो आत्मा है इसका जो स्वाभाविक वृत्ति है ये जो करना चाहता है इसी का नाम भक्ति जैसे पानी का धर्म है ऊपर से नीचे आना पानी को बोलो कि नीचे से ऊपर जाओ जा नहीं सकता क्योंकि पानी का धर्म है पानी ऊपर से नीचे आए ऐसे बहुपात बताएं कि माया देवी का जो आवरण है माया देवी का जो जो जादू है इसको हटाया जाए अर्थात सतरजतम गुण का जो आवरण है ये जब ग्रॉस बॉडी है खिति अपो तेजमरूद खिति अपो तेज मोरूदम पंचभूत के बनाया हुआ बॉडी है इसका अंदर और एक बॉडी है उसको बोलते हैं सेटल बॉडी मन बुद्धि चित्त अहंकार से बने हुए हैं जैसा संग करोगे उसका ही रंग आपका ऊपर चढ़ेगा श्रीला सच्चिदानंद भक्ति भक्त ठाकुर सुंदर उदाहरण दिए बोले देखो एक स्फोटिक एक स्फोटिक स्तंभ है स्फोटिक का कलम है उसका सामने अगर पद राग मनी बहुत कीमती वो कीमती पाथर को आप रख दो एकदम करीब करीब तो आपको लगेगा तो स्पटिक का अंदर से लाल किरण आ रहा है बेदाना मतो बेदाना का माफिक दिखने में जानते हो बेदाना का दाना पदरागमि बहुत कीमती उसको अगर कोई स्फोटिक का सामने रख दो तो स्फोटिक का सामने रख दो तो ऐसा लगेगा स्फटिक का अंदर से उसी किस्म का काला आ रहा है पर एक्चुअली नॉट दैट पदरागमि अलग है शिला सचिदानंद भक्ति में ठाकुर जी ने बताएं आप जैसा संग करोगे आपका अंदर में ऐसा किसी का संस्कार बिना बुलाए आ जाएगा इट्स ए मस्ट तो सारे जो संस्कार है आपका उठ है उसको चेत दर्पण अर्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम से तारणम विद्या जीवन आनंद वर्धनम पति पदम पूर्णा तो आस्वादनम परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा चेत चेतरूपी जो आपका दर्पण जो मानजन अगर किसी संत महात्मा ने बा का झुंडू ने कर दिया तो उसके द्वारा आपका क्या, क्या सुविधा होगा आंतकरण भी शुद्ध हो हो जाएगा अब आप आपका सुविधा होगा कि भजन का रास्ता खोल जाएगा नारद जी का बचपन में भी यह प्रसंग आया था ये सारे प्रसंग एक जगह चर्चा करने का समय नहीं मिलता जो बात उठाया था जेल का अंदर में बहुत दिन रहते हुए बारह साल किसी ने दस साल ऐसा एक साथ खाना पीना चलना जेल का अंदर करते करते दो कैदियों में अगर प्रीति हो गया तो जेलर साहबे साहब ने आखे एक जो कैदी है इसको नोटिस दे दिया कि तुम्हारा अगले हफ्ता में 15 तारीख को पहला वैशाख का दिन तुम्हारा रिहा दिया जाएगा यू आर फ्री फ्रॉम जेल तो वो नोटिस सुनने का बाद ही उसका दिल घबरा गया भाई तो दोस्ती है जेल का अंदर इतना सुंदर और जिस दिन रेहा व्यवस्था हो गया उसको जेल का बाहर लाया गया और तुम्हारा ये अमानती पैसा बैंक में डाल दिया गया तुम्हारा ये सब ले और आगे आईंदा ऐसा नहीं करना तो महाराज वो जो कैदी है बाकी कैदी जो अंदर है उसका सामने आकर रोते हैं रोते रोते बोलते हैं हमारा दिल टूट रहा है कितना दिल तेलो का साथ एक साथ रहा खाया पिया कितना मन की खबर बातें होते रहते हैं अब हम बाहर जाके क्या करें ऐसा करके वो उसको मुक्ति मिल गया जेल से फिर भी वो रोते हैं कभी कभी ऐसा भी बोका कैदी होते हैं कि हम फिर आ जाएंगे तेरा पास तेरा इस जेल में फिर आ जाएंगे एक ऐसा काम करेंगे फिर तेरा जेल में भर्ती हो जाएगा ऐसा करते करते देखा जाए ये जेल का अंदर जितना सारे पोता पोती दादा दादी सब बन के बैठे हो इट्स अ काइंड ऑफ जेल इन टू विच यू ऑल आट ये जेल का अंदर आप लोगों को रखा गया इसका अंदर रहते हुए कैदी का माँ पी आप भी कैदी हो पोता भी कैदी है दादा भी कैदी सब कैदी है लेकिन एक दूसरे का साथ मोहब्बत प्रीति करके मरने का टाइम में वो पोता का चिंतन करते करते मर गया तो फिर इसी घर में फिर फायदा हुआ जैसे वो बोल रहा था ना फिर हम आ जाएंगे तो ये संसार का बाहर महाराज कोई नहीं जाना चाहता है इतना बोका है वो सोचते इस दुनिया का बाहर क्या है वो देख नहीं देख नहीं पाते कि इस दुनिया का बाहर क्या है ये सब जड़ जगत का अवस्था है मैं भक्ति का स्वरूप का संबंध में थोड़ा बहुत ऑन व्यतिरिक्त डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिचुएशन को हम बताएंगे कि आप लोगों का अंदर में जो कंसियासनेस है सचेतन अवस्था आ जाए कि आप भक्ति क्या है इसका बारे में जानकारी लेने के लिए अवश्य साधु गुरु वैष्णव का पास ही दौड़ोगे ये मेरा इच्छा है बात यह है कि भक्ति का नाम जगत में बहुत कुछ चलते रहते हैं पहला बात तो ये है ये जगत का आदमी दो शब्दों का साथ बड़ा भारी परिचित है वो दो शब्द क्या है भले ये दो शब्द इतना सुनते रहते हैं वो क्या है भले एक तो है स्वार्थोपरथा एक है निस्वार्थोपरता स्वार्थी ये बड़े सार्थी है अपना छोड़ के कुछ जानते ही नहीं सब अपना सुविधा देखते हैं स्वार्थी इसका शब्दों का माने आई नीड नॉट एक्सप्लेन बिफोर यू बिकॉज यू ऑलरेडी नो इट आपका जानकारी है लेकिन हम मगर चिल्ला के बोले आप जानते नहीं यूर फूल तब क्या करोगे हम कभी कभी स्थापन भी करते हैं अपना बात को खंडन भी करते फिर स्थापन करते हम बोल दिया अभी देखो स्वार्थी ये शब्दों को जानते हैं स्वार्थोपर था लेकिन अगर हम बोले कि स्वार्थपरता का कोई माने बताओ क्या डिक्शनरी में क्या स्वरूप है कोई बताए बताओ इतना जानते ही अंग्रेजी में बता देगा सेल्फिश यही बताएगा और उसका परिभाषा क्लियरली बता नहीं सकेगा स्वार्थपरता बोल के कोई शब्द तो है लेकिन मेरा कहने का मतलब है इस जगत में जो भी शब्द है सत असत का कंसेप्शन भला बुरा कुछ भी हो एक एक शब्दों का दो किस्म का वृत्ति होता है दो किस्म का वृत्ति के द्वारा यू कैन एक्सट्रैक्ट द मीनिंग आउट ऑफ इट एक है आपका विद्योत्तर वृत्ति एक है अविद्योत त्रूढ़िवृत्ति इसका माने ये लोग समझेगा नहीं जो व्याकरण आदि हायर एडुकेशन की है वो जानते हैं अविध्य रूढ़ी वित्ती का माने हैं अज्ञान में डूबे हुए व्यक्ति जो विचार को बना लेते हैं इसका नाम औगोरूढ़ी वित्ती जैसे किसी ने हमको कपड़ा नहीं है कपड़ा दे दिया भले महाराज सेवा कर दिया बोल दिया किसी अब हम शास्त्रों का विचार उठा के देखा देखा देंगे इसको सेवा बोल के शब्दों यहाँ एप्लीकेबल नहीं है सेवा शब्द एकमात्र विष्णु वैष्णव धाम नाम इसके ओरिएंटेड जो विषय है इसके लिए सेवा शब्दों का यूज हो सकता है घोड़े का सेवा गाधा का सेवा पशु का हाथी का सेवा मुर्गी का सेवा ये सेवा शब्द यहाँ यूज नहीं होता है उपकार शब्दों यू कैन यूज टू डू सम बेनिफिट सेवा शब्दों का पूरा अर्थ विचार करें करे विद्यावित्ती में आप हैरान हो जाओगे पागल बन जाओगे हम उदाहरण दे देंगे अभी बैठे आज थोड़ा लंबा चौड़ाई चौड़ा चर्चा करने का इच्छा है बंगाली परिवार भी है आदमी तो ज्यादा है नहीं फिर भी मेरा मन में लगता है कि कुछ कह दे ये सब शब्दों रह जाएगा If I am not here, you can discuss it over and again. Benefit हो सकता है विद्युत रूढ़ी वित्तीय द्वारा इसका माने एक है अविद्योत रूढ़ी वित्ती का द्वारा एक माने आता है तो अभी जो आपने बताए क्या बताए अभी जो जो स्वार्थी बताया इसका अगर व्याकरण में व्याख्या करो स्व स्व अर्थो इति स्वार्थो स्वार्थो स्व मतलब स्व किसी को बोलते हो मी आई मी ये तो बॉन्डेज है तो इसका अर्थात आत्मा का वास्तव अर्थो निकालो तो उसका नाम है भक्ति तो क्या माने हुआ लेकिन जगत का आदमी अगर व्याख्या करे स्वार्थो मतलब वो बड़ा स्वार्थी है सेल्फिश है ये माने करेगा और स्वार्थपर था निस्वार्थ पर था निस्वर्गो लगा दिया उपस्ग एक है ना ही स्वार्थ निस्वार्थ हो का उपस्थिति नहीं है इसका नाम है निस्वार्थ तो इसका माने जो है समाज का आदमी क्या समझता है समाज का आदमी सोचते हैं कि महाराज देखो ये मिशन है ये है ये संघ है बड़ा निस्वार्थ तो सेवा करते हैं बड़ा दबाव बांटते हैं हॉस्पिटल खोल के रखे हैं और देखो हेलीकॉप्टर से बन्या का टाइम में फिजिक जो जब नेचुरल कैलामिटी होते हैं उस समय हेलीकॉप्टर के द्वारा ऊपर से बहुत सारे कपड़ा खा, खाना खाना सब वितरण करते हैं देखो कितना निस्वार्थ तो सेवा लेकिन विचार करके देखा है तो जो लोग निस्वार्थ निःशुल्क तो निस्वार्थ तो सेवा का एडवर्टाइजमेंट खोल के रखे हैं बैनर ये बैनर को हमने जोर जबरस्ती हटा दे उसका अंदर में एनालिटिकली हम आपको प्रमाण कर देंगे जो बाहर में लिखा हुआ है निस्वार्थ तो निःशुल्क सेवा है इस पर्दे का अंदर में सबसे बड़ा स्वार्थ का लूटमार चल रहा है आई कैन प्रूव बाहर में है बाहर में निस्वार्थ का एडवर्टाइजमेंट है बैनर टंगे हुए हैं लेकिन बैनर को हम खींच के फेंक देंगे उसका अंदर से हम प्रमाण कर देंगे इसका अंदर में बड़ा भारी स्वार्थों का लूटमार चल रहा है सपोज करो कोई महीना में दस लाख का दावा आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट यू इन दिस सोसाइटी ब डोनेशन कमिंग एटी लैक्स वन करोड़ और मोर देन दैट वो सब पैसा कहाँ है पूरा तो हिसाब नहीं मिलता है जो भी है हम ज्यादा नहीं बताना चाहें निस्वार्थ परता का नाम पे जो स्वार्थपरता का विचार चलता है अंदर में दो जुआ फुलपल कॉमन पीपल इग्नोरेंट पीपल दे के नॉट अंडरस्टैंड इट लेकिन ये दो जो शब्द है स्वार्थपरता निस्वार्थपरता इसके बाद भी हमारा गौड़ीय विचार में एक बड़ा भारी अच्छा शब्द है उसका क्या नाम है परार्थोपरता स्वार्थोपरता निस्वार्थ पर इसका नाम उसका बाद परार्थोपर्वता ये कभी सुने ही नहीं है लोग ये परार्थो पर्वता जो शब्द है ये एकमात्र ये वैष्णव समाज में ही लगा सकते हो परार्थो पर्वता जैसे प्रहलाद महाराज जी को न एक उदाहरण दे दे सिलो प्रहलाद महाराज जी को नरसिंह भगवान कहते हैं कि बेट प्रहलाद कुछ मांग लो मेरे से कुछ मांग लो मेरे से प्रहलाद महाराज कुछ मांगते मांगने के लिए तैयार नहीं है अब क्या किया जाए थोड़ा कुछ मांग लो नहीं प्रभु क्या मांगे आपसे ये प्रहलाद महाराज ए रोनती देव वासुदेव दत्तो चैतन्य चरितमित में है ये सब का प्रसंग हम थोड़ा थोड़ा टाच करके गया वास्तविक आपका तिनादी तो ना क्या है एक्चुअली इफ यू वांट टू नो द एग्जैक्ट मीनिंग देन आई विल हैव टू एक्सप्लेन ऑल अबाउट देम ये वृक्ष से भी ज्यादा सहनशीलता इसका थोड़ा बहुत उदाहरण देकर हम छोड़ दिया था हरिदास ठाकुर जी का प्रहलाद महाराज भी एक दृष्टांत तो है वैष्णव लोग जो होते हैं ऐसा ही है अपना जिंदगी को शेष कर दें, लेकिन दूसरे का उपकार करके ही जाएंगे पौपा जी को पोपा जी का जीवनी को हम बताएं तब रोना शुरू कर दोगे ना खाना ना पीना ना सोना कुछ नहीं है दिन भर कैसे जगत का मंगल हो जिसका अंदर में ये विचार है हंड्रेड हंड्रेड परसेंट समझ लो के ही वैष्णव समझा मेरा बात जिसका अंदर में उठते बैठते सोते खाते हर समय चिंता कैसे जगत का मंगल किया जाए ये विचार चल रहा है इसका नाम वैष्णव है शेरा सच्चिदानंद भक्ति में ठाकुर का ड्यूटी का समय में कभी कभी तिलक तिलक नहीं दिखाई पूट का अंदर में रहते थे इसका बारे में हम प्रसंग बताएंगे एक स्वरूप बाबा जी उनको गलत समझा था बाद में आके पैर पकड़ा हमने समझा नहीं कि आप भगवान का निजी जन है हमारा दिमाग में नहीं आया और प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं निस्ंगदेव को जब निशिंग बोलते कुछ मांग लो तब तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते प्राए न देव मुन सब मौन चरंतिजन पार्थ निष्ठा नई तान विपनादरण भ्रम तो नुप से क्या बताया देव मुनयू सभी मुक्ति काम मौना चरंत विजने न पार्थ निष्ठा नयिता नीहाय कृपना नी मोक्ष नान्याम भ्रम तो न से प्रहलाद सिंहदेव के सामने बह रो रो के बोला है प्रभु आप मेरे को बोलते हो कुछ ले लो ले लो ले क्या ले आपका भक्तों का कीपा हमारा पर हो गया तो कीपा का कुछ बाकी रह गया इफ देर इज एनी शॉर्टेज ऑफ बेनिडिक्शन डू यू थिंक ठाकुर जी हमारा बर प्राप्ति का क्या अधूरा है कुछ बाकी रह गया आई फील माय सेल्फ कंप्लीट हमारा अंदर में कोई डिससेटिस्फेक्शन नहीं है अब कोई किसी का अंदर में कोई डिससेटिस्फेक्शन है तो वो वैष्णव नहीं है साधु नहीं है। साधु इट्स सेल्फ कंप्लीट परिपूर्ण अवस्था उसका हृदय का प्रहलाद महाराज निशिंग को बताते हैं देखो ठाकुर जी प्राइ न देव मुनयो सबे मुक्त मुक्ति काम अक्सर देखा जाता है कि अपना ही मंगल करने के लिए भजनकारी व्यक्ति सारे जंगल में चले जाते हैं कोई एकांत में चले जाते हैं हा महाराज हमको कोई डिस्टर्ब ना करे गौरिया मठ का विचार ऐसा नहीं गौरिया मठ का विचार एक महीना तक हम बताएं व्हाट गौरिया मठ कैन डू फॉर यू तो हमारा सेटिस्फेक्शन फिर भी नहीं होगा एक एक एंगल से विचार करके गौरिया मठ का वैशिष्ट क्या है किसी का हिम्मत है तो सामने आके इसका खंडन करें हम लड़ाई करने के लिए बैठे नहीं निरपेक्ष सत्व प्रवचन को रखने के लिए महाराज जी बुलाए हैं हम तो बड़े आभारी हैं कि सागर महाराज अगर नहीं होते पच्चीस साल तो कहां हम आके अपना दिव्य प्रवचन सुनाने के लिए बैठते तो इसका ऊपर हम आभारी हैं सागर महाराज जी का ऊपर ये एक ही ऐसा महात्मा है तो यहाँ रहना मुश्किल है इतना साल वो डटे रहें बहुत समस्याएं आते रहें फिर भी वो कष्ट सहन करते रहें और वैष्णव का वह इनका बड़ा प्यार है बनावटी नहीं है एक्चुअल ठाकुर जी का साथ बार बार रोते हैं बोलते हैं हमको सत्संग दो जो भी है प्रसन्न आएगा प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं देखो अक्सर सब जी सब आदमी भागते हैं कि हमारा कोई अशांति नहीं हो फैमिली में भी वैसा बेटा का शादी दे दिया तो बहू आई बहू बोले हम एकांत एक में रहेंगे चलो एक फ्लैट ले लो दो कमरा का ऐसा ही है डिवाइडेड हो जाता है कोई हारमोनी नहीं है हर जगह इतना पालन पोषण किया कष्ट किया अब आप बोलते हैं कि चलो सेपरेट हो जाए divisive attitude हर वक्त तो प्रहलाद महाराज का ऐसा विचार नहीं है प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि सब अपना स्वार्थ के अपना समस्या अगर आए ये सहन नहीं होता इसलिए सब भागते हैं प्राय न देव मुनयो सभिमुक्ति कामोनों बहुवचन अर्थात जो भगवान का कथा भगवान का चिंतन छोड़ के कुछ करना नहीं चाहता है वो ये शब्द उसके लिए ही यूज होता है संसार बात बोलने का इच्छा नहीं संसार को देखते डरते हैं एक गोरिया मट है संसार का अंदर आते हैं और उन लोग खींच खींच कर उठाते मछली मछुआरे ने जैसे मछली को पकड़ पकड़ कर उठाते हैं एक गोरिया मट एक है बड़ा कठिन है गोरिया मठ भजन कोई ब्रह्मचर्य है ये सब है सब गिर सकता है अगर कुछ अटेंशन नहीं रहा भक्ति में सब गिरेगा एक भी नहीं बचेगा अगर ठीक से अटेंशन नहीं रहा हम ये नहीं बोले कि गिर जाए हम बोले गिरने का 99.99 परसेंट पॉसिबिलिटी है क्योंकि गोलिया माठ का जो भजन है बड़ा कठिन गृहस्थी का पास जाना पड़ता है ये सब घर बार में रहे हम तो करोड़ों करोड़ों पति का घर में जाते हैं लेकिन खाते नहीं कथा सुना क्या आ जाते लेना देना कुछ नहीं हमको बिक्री कर दे ये मेरा विचार नहीं है उसका घर का रनौक देखे तो पागल हो जाएगा सब लोग <laughs> क्या बताए ये सब जो भी है तो ये प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये सब जंगल में चले जाते हैं अपना भजन के लिए लेकिन आम ऐश्वास नहीं है हम चाहते हैं कि ये सब असुर बालक है बद्ध जीव है तम तमगुनी रजोगुनी है इनका लिए तो आप छोड़कर हम कोई रास्ता ही नहीं देखता देर इज नो वे आउट आप किपा करो तो होगा आप हमारे हमको प्यार करते हो कृपा करना चाहो तो जरूर इन लोगों का ऊपर कृपा कर दो देखो कितना चतुर है प्रहलाद महाराज अपना विषय को लेके भगो ये नहीं प्रहलाद महाराज नहीं ये लोगों को करो तो सोचे कि हमारा ऊपर कृपा हुए कैसा निर्मल होता है वैष्णव और उसका ऊपर एक वैष्णव का चरित्र स्वभाव का ऊपर तरह तरह का कमेंट्री कर देता है बद्ध बिना सोचे समझे कुछ भी दिमाग पर पास कर देता है बड़ा दुख की बात है समाज में तरह तरह का विचार चलता है इसी को ही भक्ति बोल के वो लोग प्रोजेक्शन करता है प्रोजेक्शन जड़ जगत में ये बंगाली परिवार है ये सुने होंगे बचपन में पढ़ाई करने का टाइम में बंगाली को भी जगदानंद वो बोलते हैं सवार ऊपर मानुष्यतो तार ऊपर है नवार ऊपर है, है, है। मानुष्यतो सबका ऊपर मानुष सच्चा है उसका ऊपर नहीं ये कोबी का साथ हमारा अभी अगर भेंट हो जाता तो मर गया कितना साल हो गया हमको मालूम नहीं है लेकिन आज अगर ये कोबी का साथ हमारा भेंट हो जाता हम पहले ही प्रश्न करते दो ये जो सत्य है सच्चा इसका थोड़ा डेफिनेशन हमको समझाओ क्या है क्या माने आप समझते हो वो तो बोल नहीं पाएगा सत्य इसका माने तो बहुत गंभीर है अस्ति ये इसके लिए सत शब्दों का प्रयोग होता है सत शब्दों जहां तहां प्रयोग नहीं होता विच इज पार्मानेंट एंडीचुअल नॉट पर्मानेंट आप बोल सकते हैं ये घर हमारा पर्मानेंट है स्टिल इट इज नॉट पर्मानेंट बिकॉज यू आर नॉट परमानेंट हाउ यूर रूम इज परमानेंट तो हमारा कहने का मतलब आप समझा नहीं हम बोले सत सब ये शब्दों जो यहां मायावादी लोग सद असत नेति नेति विचार करते रहते हैं इन लोगों को हम पूछे महाराज असत ये सब नीति नीति विचार करते हो तो सत किसको बोला जाता है सत का पूरा डेफिनेशन बताओ कोई तो डेफिनेशन होगा व्याकरण में शास्त्र के हिसाब से अस्ति जिसका एग्जिस्टेंस है एवं जिसका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होने वाला इसके लिए सत शब्द प्रयोग किया जाता है सत शब्द जो जहां जहां प्रेग नहीं होता लेकिन को ने प्रेग कर दी तरह तरह का विचार आता है आदमी लोग देयर इन पाजलिंग कंडीशन बड़ा पढ़ाई लिखाई किया लेकिन इतना बोका है सब सोचते हैं कि हम बुद्धिमान हैं। रियली यू आर इंटेलिजेंट अकॉर्डिंग टू योर ओन एस्टिमेशन अपना विचार के अनुसार यू इंटेलिजेंट आई कन्फेस बट आई कैन प्रूव यू आर नॉट इंटेलिजेंट यू आर फुल आप बोका हो हम प्रमाण कर देंगे भागने का कोई रास्ता नहीं बात यह पैदा होता है कि जब जतमत जीबे प्रेम करे जन से जन सेविचे विचे इसका हिंदी अनुवाद ये है जितना मत है उतना पथ है महाराज यार क्या दरकार है बोलो इससे अच्छा होता कि हम चुपचाप रहते कुछ कु धर्मों का भजन का बारे में कुछ नहीं बात करते तो अच्छा होता कम से कम आपको उल्टा रास्ता में भेजने का जो व्यवस्था है इसको बंद कर देता लेकिन ये तो नहीं हुआ जितना मत है उतना पथ है अच्छा जितना मत है उतना पथ है आप जाना चाहते हो कि बॉम्बे आपको हम मैड्रास का टिकट दे दे तो आप पहुंच जाओगे मैड्रास मेल में बैठ जाओगे आप बॉम्बे पहुंच जाओगे तो ये तो यही बात हुआ जितना मत है उतना पथ सब ठाकुर जी का बात ठाकुर जी का पास जाता है कैन यू प्रूव इट प्रमाण कर सकते हो कि ठाकुर जी का पास आओ तुम्हारा कितना सन्यासी है सब आओ प्रमाण करो एक, एक करके बात बताओ जितना मत है उतना पथ है प्रमाण करो आओ सामने सिर्फ एक तो यूजलेस philosophy को हम throw कर देंगे emotional एक तो situation बना देंगे आओ महाराज इतना बड़ा स्वामी जी आए है री एक तो फॉल्स आपका फिलोसॉफी को आपका सामने रख देंगे आपका इमोशन तो है ही है तो आप नाचना शुरू कर दोगे हमारे यही ठीक है बोलोगे तो यही तो बोलते गौड़िया मठ भले बड़ा कट्टोर है आप प्रमाण कर सकोगे कि जीव जीव प्रेम करे जय जौन से ही जौन से विजय ईश्वर जीवों को सेवा करने से ईश्वर का सेवा ही हो जाता है यू निड नॉट सर्व द सुप्रीम लॉर्ड कैन यू प्रूव इट वो तो प्रमाण नहीं कर सकते भागते हैं जब भी प्रश्न उठते हैं भागते हैं बोला आप का नहीं चर्चा करने प्रमाण तो करो आओ सामने बहुत पढ़े लिखे तो हो वेदांत पढ़े हो अंग्रेजी पढ़े हो सब सामने प्रमाण करो प्रमाण नहीं कर सकता लेकिन बोल के चले जाते हैं बड़ा इमोशन एमोश, इमोशन आता है इसमें अरे महाराज देखो कितना जीव का सेवा का बारे में बताए जीवे प्रेम करे जय जॉन से जॉन सही जय ईश्वर ये प्रमाण करके दिखाओ। अब बोलने से तो होगा नहीं अब हमारे हम बताएं स्टेसमैन में स्टेटमैन में 16 साल पहले स्टेसमैन न्यूज में निकाला था अब भी हमारा पास वो काटा हुआ पेपर है उसमें तब का जमाने में एडिटर था अमलेंदुसेन गुप्तोमल सेन गुप्तो और टेलीग्राफ का एडिटर था जे एम आकबर जे एम हमारा पास दोनों ही किताब पेपर आते थे कभी कभी एक या दो तो वो पेपर हमने किसी महाराज से ओ काट के वो दिया मेरे को महाराज आप प्रवचन करते हो इस प्रमाण को दिखाना सब कोई के सामने किसी जाने माने मिशन का एक बड़ा नामी कोई सन्यासी है जिनको आप लोग बहुत सम्मान करते हो फोटो भी रखते हो उनका विचार दिया हुआ है एडिटोरियल कॉलम में वहां भले सूर्य ग्रहण या चंद्रमा का गोहन का समय हिंदू समाज में हिंदू बोलने का तो हमारी इच्छा नहीं है लेकिन बोलना पड़ेगा कि आप समझ में नहीं आए हिंदू बोल के कोई परिभाषा हमारा शास्त्र में है नहीं जो सिंधु नदी का किनारे में जिस सभ्यता हुआ है तेरी वेद का ऊपर भरोसा रखे उसी का नाम हिंदू बोला जाता है हिंदू बोल के कोई परिभाषा यू कैन नॉट गेट फ्रॉम डनरी है तो इसमें बात यह है कि सूर्य ग्रहण या चंद्रोगण का टाइम में किसी हिंदू परिवार में उस समय खाना पीना सब बंद रहता है सब कुछ भोजन पानी ने पेशाब आदि बहुत बहुत सारे नियम हैं हमको जानकारी है नहीं कि आप लोग कहाँ तक पालन करते हों लेकिन बहुत कुछ माना है उसका भी साइंटिफिक बैकग्राउंड भी है इस बात का लिए हम बैठे नहीं लेकिन उधर वो स्वामी जी का एक जाने माने शिष्य है जो स्वामी जी का हम नाम बता बताने दरकार नहीं समझा उनका एक जाने माने शिष्य है उनका घर है हाथी बागान नॉर्थ कलकत्ता में आ, फोरिया पकूर बोल के कोई जगह, उसी जगह उसका घर है उसी समय दो तीन दिन से उस स्वामी जी उस उस, उस शिष्य का घर में ठहरे हुए हैं और जिस दिन सूर्य ग्रहण है ट्रेसमेंट पेपर में है उस दिन बलोराम बाबू उनका शिष्य पूछते हैं कि गुरुदेव हम बाजार में जा रहे हैं अभी आपका क्या क्या आपका आदेश है क्या बनाऊं तो वो मेनू भी दिया हुआ है क्या क्या बनाओगे और मेनू का साथ पिक्चर भी दिया हुआ है और गुरुजी बोल रहे हैं कि देखो एक काम करो आज एक काम करना मोरला माछिर सुख्तानी बंगाली में बोलता है मोरला माछेर सुख्तानी और इल्सा मासेर आपका सुखा सुखा होगा और कोई माछ भी ला सकते हो हिंदीवासी क्या समझे आई डोंट नो ऐसा करके मेनू को बता रहे अब स्टेशन में दिया एडिटरियल कर में हाउ इज दैट पॉसिबल वेर एज वी नो ही इज अ फेमस मॉन्क इंडियन मोंग हैं उन लोगों का जो नियम है आचार निष्ठा तो मिलता नहीं और दिया हुआ है पूरा सच्चा विचार हमारा ये है हम अगर स्वामी जी को प्रश्न कर दे कि स्वामी जी आपका चरणों में मेरा दंडवत रहा क्योंकि दंडवत करने में कोई हमारा कमी नहीं है क्यों हम सोचते हैं कि उद्धव जी जब दुर्योधन को दंडवत किए तो हम इसको दंडवत करने में क्यों छोड़ दे बिकॉज आई नो कृष्ण इज देर इन साइड हिम हम उसको दंडवत कर देंगे उसका चरण में हम प्रश्न करेंगे महाराज आप जो भाषण देने का टाइम में बताए थे जे जीवे प्रेम करे जे जन सही जन से भी डू यू फॉलो इट योर से, जान से आप खुद पालन करते हो अगर बोले पालन करे तो कोई माच को कैसे आप तेलों में भाजा बना के खाओगे तो भी तो जीव है इल्सा माच को कैसे आप काट के खाओगे हाउ यू कैन डू इट वेयर एज यू आर पासिंग लेक्चर इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल एंड दो पीपल दो हियरिंग दर ऑल फुल जो भाषण है बाहर से उसको एक एक पंक्ति व्याख्या करके प्रमाण कर देंगे एकदम बोका कुछ नहीं है उसका अंदर इंडियन फिलोसॉफी कुछ नहीं है भारतीय तो दर्शन जो है नहीं है फिर भी कितना लाखों लोग तलिया बचाएगी तो हम क्या बोलेंगे हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे ये मरना चाहता है कि मरे दो चार बार आपने खुदकुशी करने का कोशिश किए By chance हमारा नजर में आ गया आपको बच, आपको बचा दिया अब हम दूरी है वृंदावन में है कभी आप खुदकुशी कर लिया तो वाट आई कैन डू समझा मेरा बात हमारा नजर के सामने पड़ गया तो आपको मरने से बचा देंगे अब हा हमारा नजर के सामने अब नहीं है हाउ आई कैन प्रोटेक्ट यू बार आई कैन प्रोटेक्ट यू इफ यू है हंड्रेड परसेंट inclined to me if I am staying thousands of miles away miles away from you Still I can promise that I can protect you, provided you are inclined to me. शिष्य अगर गुरु का चरण में शरणागत हो जाए चाहे वो लाखों माइल दूर रहे तो गुरु जी आशीर्वाद के द्वारा उसको प्रोटेक्शन दे सकता लेकिन जिसमें कोई शरणागति नहीं है उठ पटांग चिंता है जा सा भी कुछ भावना नहीं क्या भक्ति है क्या है सब उठपटांग बुद्धि है तो उसको बचाना हमारा लिए संभव नहीं है हम तो ये कह सकते हैं कि ये सच्चा है ये झूठा है नाउ इट्स ऑफ टू यू वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट आपका ऊपर है आप ग्रहण करो या ना करो तो आपका ऊपर है हमारा ड्यूटी हुआ है ठाकुर जी आदेश किए हैं नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु पाहुपाद भक्ति विनोद ठाकुर परम केशव गुस्म्हा बावन गुस्से सागर महाराज सब आदिश किए आपको सच्चा बोलने के लिए बुलाया गया हम एंटरटेनमेंट के लिए बैठे नहीं आपको कुछ मजा देंगे खूब गाना गाएंगे इसके लिए बैठे नहीं है कुछ आपका ये विचार समझ में आया तो अच्छा है अगर नहीं आया तो इसको सुनते रहो बार बार क्या बोला हमने किसी का चर्चा नहीं किया निंदा चुकली करने का मेरा इच्छा नहीं है घृणा लगता है बट टू प्रोटेक्ट यू आपको बचाने के लिए हमको बोलना पड़ता है वहां मत जाओ वहां मरोगे ये बोलना पड़ता है हमको यहां आओ तो इसमें तो हम क्या करें हमारा बोलने का ड्यूटी है वहां मत जाओ आप मरोगे यहां जाओ आप बचोगे ये बोलना हमारा ड्यूटी है तो हम इतना ही बता दिए बहुत सारे चीज बोलने का इच्छा हुआ लेकिन समय अल्प है हमारा बगल में बैठे हुए स्वामी जी थोड़ा दो शब्दों के द्वारा आपका मंगल विधान करेंगे वक्ति इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ योर श्योल जब आप आविष्कार करोगे गुरु वैष्णव के कृपा के द्वारा आपका मन का माया मन, मन का जितना सारे इल्यूजन सब हट जाए तो देखोगे भगवान और वैष्णवों का सेवा करना ही The only duty with you, आपका एकमात्र ड्यूटी है दूसरा ड्यूटी है बोल के आप प्रमाण कर सकते हो तो आओ सामने करके दिखाओ हम शास्त्रों से प्रमाण कर देंगे एक ही ड्यूटी है और बाकी जो संसार आदि करते हो कृष्णों को फोकस रखकर कृष्णो इज द पिवोटेड पॉइंट कृष्णों के बीच में रखकर आप संसार करो कुछ भी करो देर इज नो डेंजर उसमें कोई डेंजर नहीं है शंकर भगवान को बीच में रखो तो यू आर इन डेंजर कि शंकर को आपसे करोड़ों गुना मैं प्यार करता हूं बेट स्टिल आई एम बाउंड टू स्पीक द ट्रूथ शंकर भगवान को अगर सेंटर बनाओ तो ऐसा विचार बना के करो कि ये वैष्णव है जैसे हम करते हैं ये कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त है शंकर भगवान का कीपा हुए तो हमारा भक्ति हुआ हुआ ना इस विचार के द्वारा शंकर भगवान को रखो, आपसे उसका आपका डेंजर नहीं है लेकिन शंकर भगवान एक अलग ईश्वर है कृष्णों को भजन करें न शंकर को शंकर ही तो अच्छा है देखो बाहर में कितना कुछ भोग राग का कोई चिन्ह नहीं है ये विचार आया तो आप मरोगे क्योंकि अलग ईश्वर कुछ नहीं है दुनिया में एक ही स्व है वन एंड ए सिंगल अद्वैत ज्ञान तत्व पूरा अनंत ब्रह्मांड में एक एक तत्व है उसका नाम है अद्वैय ज्ञान तत्व ही कृष्ण जो शंकराचार्य जी ने बताया काल भी बताया था शंकराचार्य जी वाला शंकराचार्य का कहना क्या है तमाम दुनिया शास्त्रों का एक ही विचार है कृष्ण छोड़कर रो कोई पर नहीं है परम ईश्वर शंकर तो ईश्वर है वरुण ईश्वर है ईश्वर है लेकिन परम ईश्वर को एप्सल्यूट जो है वो एकमात्र कृष्ण है वो लोगों को जो डेलीगेशन और अथॉरिटी वरुण देवता को वाटर डिपार्टमेंट दिया गया उग्नि देवता को उग्नी डिपार्टमेंट दिया गया जैसे हमारा देश में होता है बोता है ना बड़ा मजा आता हम तो हंसी उड़ाते बोले महाराज ये मत्स्य आए हैं हम मत्स्य मंत्री हम बोले मत्स्य जिस देश में है उसमें मांगसो मंत्री भी होना चाहिए क्यों नहीं है मत्स्य है तो मांगसो मंत्री भी होना चाहिए नहीं है गवर्नमेंट पुलिस जो लोग बनाता है वो भी बोखा सब बोका हमारा पूरा पोलिटिकल लेवल में जो दो चार किसी किसी आदमी आता है जो उसका बुद्धि टकरा है वास्तव जैसे हमारा था क्या नाम था शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी उसका बुद्धि ठीक था जो भी है इसमें हमारा डर का कुछ नहीं है कोई आए तो हम प्रमाण कर देंगे तुम्हारा बुद्धि खराब है शास्त्रों में प्रमाण है जो कृष्ण को नहीं मानते जो शास्त्रों का विचार को ऊपर नहीं चलते हैं ही हैज नो राइट टू कंट्रोल कंट्री देश को शासन करने का उसका कोई अधिकार नहीं है शास्त्रों से प्रमाण कर देंगे महाभारत रामायण भागवत सारे शास्त्रों प्रमाण कर देंगे जिसका खुद का ऊपर ही कंट्रोल नहीं है You have no control over yourself. How you can control others? आदर्श तुम्हारा खुद का ऊपर कोई कंट्रोलिंग है अभी चाहते ये करे दूसरा बिल्डिंग में पागल पंथी उधर छोड़ो छूटो सिनेमा देखने दूसरा था बॉयफ्रेंड के पास जाओ होटल में You are mad yourself. How हाउ can control others? आदर्स दूसरे को आप कंट्रोल करोगे तो अस्मा शास्त्रो प्रमाण अंत but can you show one political leader? Can you show one political leader सो वन पोलिटिकल लीडर लीडर हु कैन एक्सेप्ट दिस पॉइंट भगवान श्री कृष्ण का गीता में जो उपदेश है वो छोड़ के कोई अगर देश को शासन करने जाए तो मरेगा मरेगा उसका कोई रास्ता नहीं है भगवान श्री कृष्ण ने खुद बताए हम तमाम दुनिया को शासन करते चलाते हैं गीता उपदेश को हमारा ही गीता उपदेश हमारा ही गीता उपदेश है इसको ही देके हम तमाम अनंत ब्रह्मांडों को चलाते हैं बट यू आर नॉट रेडी टू रीड वन सिंगल पॉइंट फ्रॉम गीता हाउ आई कैन से यू आर हिंदू यू शुड बी असेम्ड ऑफ दिस फैक्ट शर्म होना चाहिए हम कहां तक बताएं हमको क्षमा करना पिता माता को बच्चा को शासन करने के लिए सच्चाई को बोलना पड़ता है मारना पीटना पड़ता है यही समझ के हमारे हमको क्षमा कर देना बांछा कल पतछा पतिता पावन भविष्